सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने टेली यूनिवर्सिटी को आरटीआई के तहत तय समय सीमा में जानकारी ना देने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के रिसर्च एसोसिएट वना राय ने एक आर अपील दायर की की उन्हें लेक्चर एंड रीडर की पोस्ट के लिए क्यूँ सेलेक्ट नहीं किया गया आर एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी को 30 दिन के भीतर जवाब देना था पर उन्होंने 6 महीने से भी ज्यादा वक्त लिया जवाब देने में तो सीआईसी ने यूनिवर्सिटी से ये सवाल किया कि जानकारी इतनी लेट देने के लिए क्या उन्हें 250 रुपए पचास रूपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना नहीं डाला जाना चाहिए अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं डब्ल्यू